नमस्कार आप सुंदर रेडियो मतबान नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो ऐसे ही आज के इस विशेष मुलाकात को सजाने के लिए हमारे साथ है रेवदर के दीपचंद बाय जो प्रिंसिपल है स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के और ये स्कूल जो है खास सी से बना हुआ है इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इसकी एक अपनी अलग खासियत है जिसके बारे में हम उनसे चर्चा करते हुए जानेंगे तो सभी की तरफ से दीपचंद भाई का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में थैंक यू रमेश भाई दीपचंद जी बहुत बहुत स्वागत है अच्छा लग रहा है क्योंकि कुछ नया चीज़ कर रहे हैं आप और रेव में कर रहे हैं तो हमारे आवरोड के आसपास के लोगों को भी अच्छी तरह से उसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि हमारे आसपास क्या हो रहा है तब तो हम भी अपग्रेड हो सकते हैं इन चीज़ों से निश्चित तो आइए आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे क्योंकि अभी जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं भी आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और हमारे सभी श्रोतागण भी आपको पहली बार सुन रहे हैं आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं जी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए आपका इंट्रोडक्शन रमेश भाई मैं मूल रूप से पिलानी का रहने वाला हूं डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू पिलानी यहां राजस्थान का राजस्थान में ही डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है जी, जी जी जो एजुकेशन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है पिलानी जी, जी, जी। तो वहां का वहां के पास में ही 20 किलोमीटर पे एक गांव है छापड़ा नहीं, नहीं। तो वहां मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ मेरी जो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन वो गांव की ही है और मीडियम की जहाँ तक बात है तो हरियाणवी और राजस्थानी मिक्स मीडियम रहा है, है। <laughs> उसमें नाम तो ये रहता है कि हिंदी मीडियम है बल्कि हिंदी बोली नहीं जाती थी तो हरियाणवी और राजस्थानी का मिक्स हमारे उधर पैटर्न है तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ एजुकेशन मेरी प्लस टू मैंने डालमिया है चिड़ावा पास में डालमिया स्कूल से प्लस टू किया और एक संयोग सुंदर संयोग आया कि एलेवंथ में पढ़ते हुए मैंने इंडियन uh, एयरफोर्स में अप्लाई किया एंड आई सिलेक्टेड क्या बात वॉज सेलेक्टेड हाँ तो वहाँ कुछ दिन ही मैंने सर्विस की एयरफोर्स में तो वहाँ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से और सरकार ने मुझे भेज दिया कि आप सिविल में ही जाइए फिर मैंने फिर मेरी एजुकेशन uh, शुरू की वहाँ से मैंने बीएससी एस किया बी मैथमेटिक्स और फिर करियर बनाने की इच्छा हुई चूँकि गाँव का रहने वाला था तो माँ चाहती थी कि नौकरी लगे बच्चा तो मैंने फिर से प्राइवेट सेक्टर में गया मैं वहाँ से एज एरिया सेल्स मैनेजर रहा मैं मार्केटिंग में फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में लेकिन संतुष्टि नहीं हुई टैलेंट लगता था कि मैं अच्छा हूँ टैलेंटेड हूँ तो क्यों मैं प्राइवेट सेक्टर में ही रहूँ तो मैं छोड़ के आ गया उस नौकरी को आकर के मैंने फिर पढ़ाई करी और आई वॉज़ गुड एट स्पोकन इंग्लिश तो साथ साथ में मैंने इंग्लिश बोलना सिखाना शुरू किया बच्चों को बी किया एंड फाइव में आई वाज सेलेक्टेड एज सीनियर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स और मौका मिला मुझे मेरे गांव में ही सर्विस करने का फॉर एट इयर्स आई वर्कड इन माय विलेज एज मैथमेटिक्स टी सीनियर टीचर अच्छा आपके जो फैमिली है माता पिता वो लोग क्या करते थे उनके बारे में कुछ बताइए बताए uh, खेती करते थे अच्छा वो खेती हाँ uh, पापा खेती करते थे अनपढ़ थे uh, मम्मी गृहणी थी पापा की हेल्प करते थे खेती करने में uh, बहने हैं तीन मेरे से बड़ी तीनों अनपढ़ बड़े भैया हैं वो आठवीं तक पढ़े हैं अच्छा उस टाइम पे लड़कियों को नहीं पढ़ा देते ऐसा था हाँ ना? लड़कियों को उस वक्त नहीं पढ़ाते थे अच्छा अच्छा मेरे से पहले मुझे नहीं लगता कि गांव की कोई लड़की पढ़ी लिखी होगी अच्छा अच्छा मैं <laughs> <laughs> ये कब की बात आप बता रहे हैं नाइनटीन ये मैं बात बता रहा हूँ आपको मैंने एटी में मैट्रिक किया था अच्छा 1989 में 89 में, में, में तो, तो 89 हाँ, हाँ, उस वक्त उस वक्त अच्छा, अच्छा। दीदी अच्छा, अच्छा। <laughs> तो बड़ी थी तो उन्होंने तो स्कूल का देखा ही नहीं पास में ही नहीं गए अच्छा अच्छा तो उस समय का जो एटीस नाइनटीज के बीच का जो परिवेश है पिलाने में कैस तरह का लोकेशन था उसके थोड़ा डिफाइन कीजिए वहाँ जो कि मैंने बताया आपको पिलानी से 20 किलोमीटर दूर गांव है वहां का मैं रहने वाला हूँ तो वहाँ खेती बड़ी मुख्य रूप मुख्य रूप से और एक और हमारे उधर शेखावाटी में क्या है कि आर्मी को ज़्यादा इंपोर्टेंस देते हैं अच्छा अच्छा डिफेंस में खूब है हमारे यहाँ आपको ऐसे घर मिल जाएंगे जिसमें एक घर में पांच भाई हैं तो पांचों फौज में पिताजी भी फौज में और उनके बच्चे हैं वो फौज की तैयारी कर रहे हैं अच्छा अच्छा <laughs> तो वहाँ किस तरह का मालूम और उसी का शायद एक रिजल्ट था कि मैं भी एयरफोर्स में चला गया था हुँ, हुँ, कि डिफेंस की तरफ हमारे रुझान बहुत ज़्यादा है और फिर पिलानी के आसपास का चूँकि अगर झुंझुनू मेन डिस्ट्रिक्ट बीच में आ जाए तो वहाँ फिर एजुकेशन काफ़ी अच्छी मेरे से आने के बाद में अब तो तो काफ़ी वना 80s और 90s के बीच में जो रूप रंग था और अभी वर्तमान में कैसा है क्या बदलाव हुआ है बहुत बदलाव हुआ है किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं आ, लोगों के नज़रिया बदला है एजुकेशन के प्रति बेटियों को पढ़ाना बिल्कुल पहले बेटियों को तो कोई ज़रूरत समझते ही नहीं थे जबकि आज बेटियां जरूर पढ़ेंगी बेटा तो चाहे फौज में लेकिन बेटियां ज़रूर पढ़ें ऐसा आपको कोई घर नहीं मिलेगा जिसमें बेटी आज नहीं पढ़ती हो, नहीं। तो सबसे बड़ा बदलाव ये देखने को मिला और आज सर्विस में भी अगर बात करें तो वहाँ रेशो बराबर से ज़्यादा ही है सिविल सर्विसज में सिविल सर्विस मेरा मतलब ये है कि टीचिंग लाइन में है मेडिकल लाइन में है तो बेटियाँ खूब तो ये सबसे बड़ा बदलाव ये नजर आया है उस वक्त में और आज के वक्त में और वहाँ जिस तरह के लोग रहते हैं उसमें ज्यादातर किस तरह के संस्कार हैं उनमें आ, संस्कार आ, से नहीं। मतलब नहीं। नहीं। मतलब भक्ति ज्यादा करते हैं अच्छा जा, अच्छा जा, अच्छा हाँ तो इसमें कल्चर तो, कैसा है कल्चर कल्चर लोग बात अगर हम करें धार्मिकता की तो वो बहुत ज्यादा नहीं है लोग अपने कर्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं अच्छा, एजुकेटेड एजुकेटेड। हाँ, हाँ। तो भक्ति भाव वाली बात इतनी है नहीं हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से हाँ। क्योंकि मैं कंपेयर करके देखता हूँ तो मेरे अंदर भक्ति भक्तिभावना बहुत ज्यादा थी हाँ, हाँ। तो मैंने कहा काफी भक्ति की है गायत्री साधना की यज्ञ वगैरह करते थे अच्छा हाँ हाँ, हाँ माला जपना अच्छा <laughs> हाँ तो ये ये काफ़ी करते थे तो अभी वहाँ पर मंदिर वगैरह कौन कौन से हैं पिलानी के आसपास में या आपके गांव में छापड़ा में आ, मेरे गांव में छापड़ा में आ, हमारे बालाजी का मंदिर है जो आपको हमारे उस एरिया में हर गांव में मिलेगा आपको अच्छा हाँ और रघुनाथ जी का मंदिर है तो रघुनाथ जी के मंदिर में आ, माता सीता रामचंद्र जी और एक साइड में शिवलिंग है दूसरे साइड में फिर बालाजी का मंदिर है जैन मंदिर भी है मेरे गांव में जैनी भी कुछ परिवार हैं तो इस तरह से है मंदिर और मुख्य रूप से पिलानी की बात करें तो आपको वहां बालाजी के मंदिर उस में ज़्यादा मिलेंगे आप अच्छा, हनुमान जी की पूजा ज़्यादा होती है अच्छा पूरा हनुमान जी का ज्यादा हनुमान जी का ज़्यादा चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आपके परिवेश के बारे में संस्कार के बारे में और जिस तरह का माहौल वहाँ पर है वो आपने शेयर किया हमारे साथ में आइए आगे बढ़ते हैं और दीपचंदी मैं ये जानना चाहूँगा जैसे आपने कहा कि आप एयरफोर्स में थे एयरफोर्स के बाद फिर आपका मेडिकल प्रॉब्लम हुआ इसके लिए वापस वापस आप आ गए और फिर वापस आपने करियर शुरू किया बिल्कुल। बनाना तो फार्मास्यूटिकल में मैं तीन साल रहा। तो इसके साथ साथ आपने कहा मैं बीएड भी किया तो ये दोनों टाइम कैसे टाइम देते थे कि एक तरफ नौकरी करना एक तरफ पढ़ाई करना आ, नहीं वो मैंने तीन साल नौकरी करी बी करते ही और सर्विस में चला गया प्राइवेट सर्विस में, में, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग लेकिन वहाँ दिल लगा नहीं संतुष्ट नहीं हुआ मैं। अच्छा फार्मास्यूटिकल में आप काम करते करते मना अच्छा नहीं लगा आपको हाँ, अच्छा नहीं लगा हाँ झटके तो से, से, से छोड़ के आ गया उस नौकरी को कहाँ पर नगर गाजियाबाद हरिद्वार रोड की सहारनपुर एरिया देखता था मैं लेकिन, लेकिन सुना है उसमें बहुत पैसा मिलता है फिर पैसा बिल्कुल लगभग आज जो तनख्वाह है वो आज से 20 साल पहले थी अच्छा <laughs> लेकिन वो मजा नहीं आया उसमें अच्छा not satisfied आहा, कि आहा, कुछ आहा, अंदर था कि ऊपर वाले ने कुछ विशेष काम के लिए भेजा किसी प्राइवेट अगर कहे किसी फर्म को कमा फिर क्या सोचा आपने जब काम आपको ठीक नहीं लग रहा था तो किस तरह का आपने विचार किया की क्या क्या करना है कि मैं गवर्नमेंट सर्विस करूंगा अच्छा अच्छा गवर्नमेंट सर्विस में फिर से हाँ, आपका जाना था बिल्कुल और इसी तो का मकसद था कि आकर के मैंने फिर बी एड किया तो बीएड करने के बाद फिर आपका आप टीचिंग लाइन में टीचिंग लाइन में आ गए और बीएड करने के दौरान ही मैं जो सुबह शाम का टाइम होता था उस वक्त में पढ़ाता था बच्चों को स्पोकन इंग्लिश हूँ हम्म हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबानी 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात हमारे साथ दीपचंद जी जुड़े हुए हैं रेवधर से और प्रिंसिपल है स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के बारे में तो आइए इसके बारे में आगे जानते हैं लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबान नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो <laughs> सावन का महीना पवन करे सो सावन का महीना पवन करे करोर पवन करे सो पवन करोर अरे बाबा शोर नहीं सोर शोर शोर पवन करे सोर हाँ जिया रे झूमे से जैसे बन माना मो सावन का महीना पवन कर सोर जिया रे झूमे से जैसे बनमाना थे मोर बनमाना नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़े हैं दीपचंद जी जिनसे हम बात कर रहे हैं और आइए बात करते हैं जैसे गवर्नमेंट मॉडल स्कूल जो है 132 पूरे राजस्थान में है ऐसा आपका कहना था और ये जो मॉडल स्कूल है इसको बनाने का या इसको, इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे रहस्य क्या है इसके पीछे का मकसद क्या है जी ये बहुत ही खूबसूरत आपका एक सवाल है रमेश भाई इसमें क्या है कि हम ये देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है कि गरीब लोग मतलब सरकारी स्कूल में जाएंगे और जो अमीर लोग मतलब है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएंगे नहीं। नहीं। और ये राजस्थान सरकार का स्कूल है एक तो सरकार के ये इच्छा हुई कि क्यों ना हम इस गैप को कम करने की कोशिश करें नहीं। नहीं। क्योंकि राजस्थान में भी राजकीय विद्यालय बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं तेरह हजार से, से भी ज्यादा है। हाँ, हाँ, हाँ। स्कूल हैं और उसके बेटे मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल उतने कम उतने नहीं होंगे उतने नहीं उतने नहीं है कम है और फिर भी गवर्नमेंट ये चाहती है की कुछ और अटके हो और प्राइवेट स्कूल के साथ उनका जो है एक तालमेल बैठे क्योंकि एक तरफ प्राइवेट स्कूल काफी अच्छा पढ़ाने के बच्चे लोग अच्छे पढ़ रहे हैं संस्कार अच्छे हो रहे हैं उनके और जबकि राजकीय विद्यालय में जो बच्चे जा रहे हैं वो थोड़ा सा बैकवर्ड होते लो हैं लोग ऐसा मानते हैं नहीं देखने में नहीं भी ऐसा ऐसा है नहीं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है ना कि जो चीज़ दिखता है वो बिकता है बिल्कुल बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही कहा जो दिखता कि, है कि कुछ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना वो चीज़ें हैं और ऐसा नहीं है कि पढ़ाने वाले ठीक नहीं है लेकिन कुछ तो भी गैप है समथिंग इज मिसिंग तो मैं चाहूँगा कि वही चीज़ जो आप बताने जा रहे हैं अभी गवर्नमेंट किस तरह से गवर्नमेंट मॉडल स्कूल की जो बातें हैं वो इसको बीच में रख गई हैं तो क्या इसके पीछे कर रहा है ये स्टार्ट हुए थे जी जी जी और 2014 में इनको जो स्टार्ट करने का जो मकसद था वो ये था कि समाज में एक लाइन है सबसे पीछे जो खड़े हैं लोग उनको टॉप प्रायोरिटी पे ला करके जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के बारे में सपना भी नहीं ले सकते नहीं। इस तरह के बच्चे इस तरह के पेरेंट्स और उनको एडमिशन दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर एडमिशन प्रोसेस की बताऊँ तो ये बहुत बहुत ही खूबसूरत एक सरकार की राजस्थान सरकार की प्लान है इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं जो विधवा हैं दुर्भाग्य से जिन बच्चों ने अपने पिताजी को खो दिया उन बच्चों को हम टॉप प्रायोरिटी पर लेते हैं उसके बाद में प्रायोरिटी हम देते हैं जो डिवोर्स हैं किसी कारण से जो अलग हो गए माता पिता तो जो माता के साथ बच्चे रह रहे हैं उन बच्चों को हम देते हैं तीसरे नंबर पर माता जो प्रायोरिटी आती है वो है जो असाध्य रोगों से ग्रसित पेरेंट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर है एड्स है तो क्योंकि वो तो इलाज में भी खर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उन बच्चों को देते हैं प्रायरिटी उसके बाद में प्रायरिटी में आते हैं हमारे पास बी पी एल एस फिर बी जनरल और अगर फिर भी हमारे पास कुछ सीटें खाली रहती हैं तब हम जनरल जनरल लोग दूसरे लोगों का एडमिशन देते हैं और ये फोर्टी स्टूडेंट पर क्लास क्लास का, का है हाँ तो ये एडमिशन का एक क्राइटेरिया है जिसमें एट कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होता है हम्म हम्म लोगों को क्या है कि इसके बारे में जानकारी भी नहीं है नहीं। क्योंकि नए स्कूल हैं ये और हम देख रहे हैं मैं रेवदर में देख रहा हूँ कि इस तरह से बच्चे हमारे पास जो आ रहे हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं कई बार हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह के विद्यालय में काम कर रहे हैं जहाँ पर बच्चों को और वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनकी प्रतिभा निखर के आ रही है वो बच्चे हम उनको स्टेट लेवल पे भेज रहे हैं नेशनल लेवल पे भी बच्चे जा रहे हैं बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसपेट कर रहे हैं डिबेट में आ रहे हैं बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में आ रहे हैं बच्चे बच्चे स्पोर्ट्स में आ रहे हैं हमारे पास जो बालिकाएँ हैं डिस्ट्रिक्ट सिरोही में दो बार से हम अंडर 17 चैम्पियन रहे अंडर 14 चैम्पियन रहे एथलेटिक्स में इस बार भी अंडर 17 चैम्पियंस रहे अंडर 19 चैम्पियन रहे बॉयज़ में भी अंडर 14 चैम्पियन रहे तो ये हम देख रहे हैं कि उन बच्चों को एक जो सुविधा प्रोवाइड की जा रही है और ये डेफ़िनेटली अगर हम कहें दूसरे विद्यालयों से तो ज़्यादा सुविधाएँ हमारे पास हैं बहुत ही सुंदर भवन है आकर्षक भवन है सभी तरह की सुविधाएँ इसमें हैं और जो स्टाफ है ये और भी अच्छी बात यह है कि आप जानते हैं कि राज... किसी भी सरकार में जो स्टाफ का सिलेक्शन होता है वो एक क्वालिफाइड लोग में आते हैं आरपीएससी से पी सेलेक्टेड आते हैं लेकिन मॉडल स्कूलों के अंदर आरपीएससी से सिलेक्शन से होने के बाद में आर राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद वो इंटरव्यू लेती है और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के काबिल जो लोग होते हैं उनको फिर डिप्यूट किया जाता है अच्छा अच्छा तो ये स्टाफ बिलेक्टेड होता है बहुत अच्छा स्टाफ होता है और स्टाफ को हालांकि ये है कि काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है <laughs> जहाँ नॉर्मल स्कूलों में आप साढ़े छः घंटे काम करते हैं तो यहाँ आपको साढ़े आठ घंटे काम साढ़े आठ घंटे दो घंटे एक्स्ट्रा दो घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है चलिए ये एक अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से गवर्नमेंट की जो मिसा है जो बहुत ही पीछे ल, खड़े हुए वे व्यक्ति है उनको आगे लाके एकदम हायर एजुकेशन देने की पूरी प्रयास उनका है और इसकी वजह से ये गवर्नमेंट मॉडल स्कूल की जो स्थापना की गई 2014 से शुरू हुआ अभी हाल ही में तीन साल ही हुआ है लोगों को शायद ती, ती, बहुत सारे कम लोगों को जानकारी होगा और धीरे धीरे पता चली जाएगा और रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोगों तक जाएगी ये बात है तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आजकल एक नया ट्रेंड भी निकला है कि अभी एजुकेशन में एडमिशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं देख रहे हैं तो क्या ये पॉसिबिलिटी किस लिए ये किया गया ऐसा नहीं है एडमिशन के लिए सिक्स क्लास में हमारे पास जो एडमिशन लेते हैं वो दस से बारह साल के उम्र के बच्चों को लेते हैं नहीं, नहीं। दस से छोटा है तो एडमिशन नहीं होगा उसका बारह साल से अधिक है तो अभी उसका एडमिशन नहीं होगा और यही फिर बात जा करके आगे तेरह से पंद्रह आ जाएगी नाइन्थ क्लास में तो तो इसमें देखा जाता है। जाता है।, हाँ। आ, आ, तो है है अच्छा। हा, हा, हा, है है है स्कूलों में में में एक उम्र उम्र का का रखा गवर्नमेंट स्कूल स्कूल या प्राइवेट निकाल दिया कि इस चीज को ये ये अच्छा जैसे बोर्ड की आप बात करें अगर की भी पहले होता था कि दसवीं बोर्ड में बच्चा एग्जाम देगा तो एक पर्टिकुलर उम्र होनी चाहिए कम से कम वो अब अधिकतम उम्र का कोई नहीं है आप कितनी भी उम्र के हो आप एग्जाम दे सकते हैं अच्छा एग्जाम देने के लिए कोई क्राइटेरिया ना कोई क्राइटेरिया नहीं बाकी एजुकेशन एडमिशन के लिए एडमिशन के लिए एडमिशन तो ये चीजें में अंतर है बिल्कुल तो एडमिशन के लिए जो है उम्र की जो बात है वो है ही है वो बिल्कुल है। लेकिन एग्जाम देने के लिए कोई उम्र की बात नहीं कभी भी किसी भी उम्र में आप पढ़ना चाहें और एग्जाम बिल्कुल हाँ, आप एग्जाम तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है और चलिए आगे बढ़ते हैं आप जिस परिवेश में पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में रेवदर में ये किस तरह का स्ट्रक्चर है उसका बाहरी वातावरण के बारे में बताइए ये एक हर एक जगह का मैं ये कहूंगा भाग्य होता है और इस मामले में रेवधर बड़ा सौभाग्यशाली <laughs> क्योंकि इनकी इस विद्यालय के जो कैंपस है वो आबादी से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर है अच्छा तो बिल्कुल खुला वातावरण है विद्यालय के सामने एक गांव पड़ता है सनवाड़ा खाने है उधर तो वो पहाड़ी है और बैक साइड में जीरावल उधर भी पहाड़ी का एक बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य इसका बहुत अच्छा है और राज्य सरकार ने बहुत अच्छी स्ट्रक्चर बनाई है आप बिल्डिंग को देखेंगे तो देखते ही आपको लगेगा कि कितना शानदार एकदम आप अट्रैक्ट होंगे नहीं। नहीं। नहीं। और उसको फिर हमने बहुत अच्छे तरीके से वर्कशॉप ओपन से या और अच्छे तरीके से उसको बिल्डिंग को और अट्रैक्टिव हमने बनाया है आ, पच्चीस बीघा जमीन है तो उसमें क्या कि हर तरह की जो सुविधाएँ हम करना चाहते हैं जैसे हमारा रेवदर मॉडल स्कूल का ही हम जिक्र करें तो हमारी प्लानिंग आगे है वी वॉन्ट टू डेवलप साइंस पार्क बोटनिकल गार्डन डेवलप करना चाहते हैं वहाँ पर अभी सांसद महोदय और विधायक महोदय ने हमें ऑडिटोरियम बनाने के लिए भी आश्वासन दिया है हाँ तो वो बनेगा तो हमारे पास पर्याप्त जगह है अभी पार्किंग शेड वहाँ पर बन रहा है और भी जो भी सुविधाएं एक ग्राउंड के लिए जो ग्राउंड डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर तो जो भी एक विद्यालय को चाहिए स्कूल को जो चाहिए वो वहाँ सारी चीज़ें सुविधाएँ मिल जाएंगी जो कि अमूमन विद्यालयों को नहीं नहीं मिल पाती हैं अच्छा एडमिशन का जो प्रोसेस है वो क्या है अगर समझो यहाँ अब रोड वाले अभी इस वक्त सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम को जी, जी. तो उनका भी दिल हो जाएगा कि गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है तो हमारा बच्चा <laughs> भी उसमें <सुर> पढ़े <laughs> तो उसको फिर से एक बार दोहरा दीजिए कि कौन बच्चे कब और किस तरह किस प्रोसेस में आ सकते हैं आपके स्कूल में एडमिशन के लिए जी आ, अब रोडवासियों के लिए तो अगले साल एक स्कूल और खुलेगा <laughs> जो भी क्योंकि सरकारी योजनाएं हैं ये और हर एक एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक में निवासी होना चाहिए।, उसी का निवासी, उसी का निवासी चाहिए एक वो बात है अगर उस ब्लॉक का निवासी नहीं मिलता है तो उस डिस्ट्रिक्ट का निवासी उस डिस्ट्रिक्ट का निवासी अप्लाई कर सकता है लेकिन प्रायोरिटी उसी ब्लॉक को पहले दिया जाता है सिक्स क्लास में जैसे मैंने आपको बताया प्रायोरिटी पे एडमिशन होता है एडमिशन टेस्ट नहीं है नाइन्थ क्लास में अगर हमारे पास सीटें खाली रह जाती हैं तो उसमें हम एडमिशन टेस्ट लेते हैं नाइन्थ में एडमिशन के लिए एलेवंथ क्लास में भी एडमिशन के लिए टेस्ट होता है और अभी अगर रेवदर निवासी मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाँव में अगर आपको लगे कि कोई टैलेंटेड बच्चा है जो अभी इस वक्त दसवीं एग्जाम दे रहा है तो रेवदर क्षेत्र का ये पहला विद्यालय है सी एफिलिएटेड है इंग्लिश मीडियम है और साइंस स्ट्रीम जिसमें है साइंस में मैथ्स एंड बायो दोनों होंगे तो उन बच्चों के लिए ये बहुत सुखद है खुशखबरी है कि वो बच्चे रेवदर क्षेत्र के किसी भी गांव के हो जाएं वो बच्चे आए और अभी हम मार्च के महीने में एडमिशन प्रोसेस शुरू करेंगे उसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और एग्जाम की डेट जो होगी वो हम अखबार के हिसाब से नोटिफाई कर देंगे सही बात तो वो बच्चे जरूर उसमें भाग लें क्या बात चलिए ये अच्छी बात है कि आप गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में साइंस स्ट्रीम में आपको एडमिशन मिलेगा ये सबसे बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आजकल जो है और वो एक, भी, वो भी भी निशुल्क निशुल्क निःशुल्क निशुल्क बिना भी पैसे का और पैसे आपके अपने ब्लॉक में ये काम हो रहा है तो सब तरह की सुविधाएं पास के साथ आप इसका इसका लाभ जरूर उठा सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग बात करें दीपचंद जी से बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल हैं और काफी अच्छी बातें उन्होंने इस स्कूल के बारे में बताएं और अच्छी तरह से उन्होंने मेनटेन भी किया है और अभी एडमिशन कितने लोगों का मन आपके पास कितनी बच्चों की जो तादाद है वो कितने बच्चे हैं आपके पास इस वक्त थ्री एटी नाइन थ्री एटी पूरा सिक्स टू टें ये स्टार्ट है स्कूल तो हाँ, आ, एक सा, हर साल एक क्लास बढ़ता है एक क्लास बढ़ेगा तो अगली बार हमारे बस इलेवंथ आ रही है इलेवेंथ आ रही है तो ये इसलिए हमारे जो आने वाले दसवीं पास करने वाले बच्चों के लिए कुछ खुशखबरी है बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है <laughs> बच्चों के लिए तो 11 और 12 में कितने का एडमिशन आप कराएंगे 11 और 12 में जैसे दसवीं क्लास में हमारे पास इस वक्त 58 बच्चे हैं हाँ, हाँ, और इलेवंथ क्लास की मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो 80 हो सकती है हाँ, दो ए और बी 40 हाँ, 40 40 40 का 80 हाँ, हाँ, होगा तो इस वक्त तो टोटल हमारे पास 58 हैं तो 22 आपके पास एक्स्ट्रा और बच्चे ले सकते हैं आप हो सकता है पचास भी सीटें हो सकती है चलिए ये तो डिपेंड करेगा की कैसे वो समय के अनुसार वो चीजें बदल जाएगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में हम गाना सुनाते हैं तो मैं चाहूंगा की दीपचंद जी आपको कौन सा गा अच्छा लगता है जो मोटिवेट करता हो एक लाइन सुना दीजिए उस गीत का आ, ये एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताऊँ तो मैं थोड़ा अध्यात्मिक व्यक्ति हूँ जी जी जी और मैं आ, कभी भी कमजोरियों में जो है ना विश्वास नहीं करता हूँ तो हमेशा बात मैं परमात्मा से ही कहीं कर गाने करें। कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं क्या बात है मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है जी जी चलिए बहुत ही अच्छी गीत आपने सुनाया है तो आइए गीत यही सुनते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और दीपचंद जी से बातें हो रही हैं बहुत ही अच्छा गीत उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से हम मुश्किलों के सामने घबरा जाते हैं तो मुश्किलें बड़ी नहीं है लेकिन उससे बड़ा जो खुदा है उसको अगर याद करते हैं तो मुश्किलें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं और रहती नहीं है तो आइए एक मोटिवेशनल गीत हमने सुना और बहुत ही अच्छा जो मोटिवेशन है वो हमें इस गीत के माध्यम से मिलता है और हम सभी को कहीं ना कहीं गीत के माध्यम से शब्दों के माध्यम से या कुछ पढ़ने के माध्यम से हम मोटिवेट होते रहते हैं क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं अंतर से हमारा जो है कुछ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कुछ ज्ञान की जरूरत होती है वो कहीं से भी मिले गीत से मिले या फिर संगीत से मिले या फिर शब्दों से मिले हम अगर उनको अच्छी तरह से सुनते हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो शक्ति बनकर हमारे साथ रहती हैं तो आइए जीपचंद जी का भी कुछ ऐसे ही अनुभव हम सुनना चाहेंगे अभी तो वो अपना अनुभव शेयर करेंगे कि इस फील्ड में जैसे इस गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में आप काम कर रहे हैं तो आपको जो सपोर्ट है वो कहां से मिलता है कैसे आप मोटिवेट होते हैं उसके बारे में बताएँ बिल्कुल मैं जब से एजुकेशन लाइन में आया जी जी जी उसी समय से इवन पहले से ही जब मैं व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट मुझे था कि मैं हेडमास्टर बनूंगा अच्छा किसी स्कूल का हेड बनूंगा मैं और वो सपना मेरा पूरा हुआ उसके बाद में ये जब क्योंकि हेड बनने के बाद में दिक्कतें भी आती हैं और फिर जो बात आपने जो पूछी कि ताकत कहां से मिलती है वो ताकत दरअसल मेरी खुद की और वो ताकत राजयोगा मेडिटेशन मैं प्रैक्टिस करता हूँ मुझे याद दिलाया गया और मेडिटेशन से ही जब मैंने अपनी शक्तियों को पहचानना शुरू किया मुझे लगा कि जैसे डायरेक्ट परमात्मा से मेरा कनेक्शन हो रहा है नहीं। नहीं। नहीं। मेरे जो मैं इष्ट हूँ और नहीं। नहीं। एक संस्कृत में सिक्स क्लास में मैंने मंत्र पढ़ा था जी जी। मैं बताना चाहूंगा आपको त्वे मातश्च पिता में बंधुश्च सखा त्वेव त्वेव विद्या द्रविणम त्वेव त्वेव सर्व मम देव देवा ये अभी याद इसको उस वक्त जब पढ़ा था तो इतना याद इतना नहीं इतना याद नहीं वो कुछ समझ में नहीं उसका सिर्फ शब्दार्थ देखते थे लेकिन अब जब भावार्थ देखते हैं तो फिर डर निकल गया सही बात है जब कोई भी काम करते हैं तो इतने पॉजिटिव रहते हैं कि ये कहीं संकल्प भी नहीं आता सपने में भी नहीं होता कि मैं फेल हो जाऊँगा हु. तो ये बहुत बड़ी ताकत मुझे लगता है कि हमेशा मेरे खुदा मेरे परमात्मा मेरे पिता मेरे दोस्त मेरे देवता मेरे साथ रहते हैं हुँ, हुँ, हुँ. तो ये ताकत जैसे आप पूछ रहे हैं ये राजयगा मेडिटेशन से आ, मिली और एक विश्वास जी जी परमात्मा में विश्वास कि वो हर पल मेरे साथ है हुँ, हुँ, हुँ. मैं कोई भी कार्य करता हूँ दूसरा ये आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अपना सहारा मानू एक हुँ, हुँ. कि किसी भी काम को करता हूँ तो मैं ये नहीं समझता कि मैं कर रहा हूँ मुझे लगता है कि मुझसे करवाया जा रहा है आई एम बींग यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट सही निमित्त मैं हूं तो मुझे अगर किसी भी पॉइंट पर ये भी सोचें कि अगर फेल भी हो गई तो मैं मैं फेल नहीं हुआ <laughs> तो वो डर की बात ही खत्म होगी सही और फिर ये कि फेल हो ही नहीं सकते इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है क्योंकि मुझे तो करवाया जा रहा है ठीक और मैं तो करते हुए एंजॉय भी करता हूँ मेरे साथी जो प्रिंसिपल्स हैं और कई बार मेरे से ये बात पूछते हैं कि भाई ये ताकत लाते कहाँ से हो <laughs> कि इतना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है फिर भी आप मुस्कुराते हुए काम कर रहे हो हमें तो बड़ी टेंशन हो जाती अगर इतना बड़ा काम ऊपर आ जाए तो उसमें कभी मुझे लगता ही नहीं क्योंकि मुझे लगता है की कई बार हम लोग क्या होता है कई चीजें जो है जैसे आप बता रहे हैं कि आपने उन चीजों को समझा है काम आपका जो है आपको पता है की मुझे ये करना है और ये करना है बिल्कुल तो कई लोग ये समझते है की कोई और करेगा ये काम हाँ हाँ या किसी और से करवाने के चक्कर में जो है वो चीजें थोड़ी सी दिक्कत वाली हो जाती है तो यहाँ हर बार जैसे कि आप अपने आप को डिटैच भी रख रहे हो और जो भी मिल रहा है सेवा समझ के आप करते हो तो इस वजह से जो आपकी एनर्जी तो बनी रहती है और आप थकते भी नहीं और खुशी रहती है दूसरी तो बात इसमें ये भी मैं रखता हूँ की सरकार की एक लोगों की आम धारणा ये सरकारी है सरकारी है तो वो सरकार के लोग करेंगे सरकार है क्या सरकार कोई मूर्ति है कुछ सरकार में तो कुछ सरकार है ही नहीं सरकार मीनस हम गणतंत्र में है तो हम ही तो सरकार हैं सही बात तो जहां तक बात स्कूल की है मैं बच्चों को भी यही कहता हूं आज बच्चों के हर बच्चे की जुबान पर आपको ये आप पूछेंगे कि, कि किसका स्कूल है मेरा स्कूल है तो जब मेरा समझ के काम करता हूं तो ना तो समय देखा जाता है कि कितना आठ बजे चलना है चार बजे आना है तो पता ही नहीं चलता है और दिन में थका नहीं होती क्योंकि मैं मेरा काम कर रहा हूँ तो तो जब हम हम मेरा समझ करके हम सरकार के कार्य को करते, करते हैं, हैं, हैं। तो उसमें काफी डिफरेंस हो जाता है हो जाता है और जी उसमें हम कोशिश करते हैं कि कहीं कोई कमी भी नहीं रह जाए और हमें यह भी नहीं लगता है कि जब मेरा समझ के करते हैं तो छोटे से छोटा काम भी मैं करूंगा और बड़े बड़े से बड़ा काम भी हम करेंगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे रेडियो मधुबन को इस वक्त जो सुनने का का। काई काई रहे कार्यक्रम को विशेष मुलाकात को उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ सीख मिल रही होगी और अच्छी बातें सुनने का एक सुंदर अवसर उन्हें प्राप्त है और उन अच्छी बातों को अपने जहन में रखें और जो कुछ बातें आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसे अपने जीवन में भी उतारें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ ऐसी शुभ के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और दीपचंद जी मैंने सुना है कि आपको काफ़ी अवॉर्ड्स मिले नेशनल और जो अवॉर्ड्स वसुंधरा राजे जी से भी मिले हैं दिल्ली से भी मिले हुए हैं तो ये किस वजह से मिले हैं किस कारण से मिले हैं उसके बारे में बताया आ, जी अवार्ड्स का तो ये है कि जब मैं आ, मेरे गांव में मेरी पोस्टिंग थी एज सीनियर टीचर मैथ्स उस वक्त मुझे एक काम दिया गया था बी का और बी एल बूथ लेवल ऑफिसर होता है जो नॉर्मली लोग भागते हैं उस काम से <laughs> <laughs> <laughs> मेरे काम में स्थिति ये थी कि वोटर्स के नाम नहीं जुड़े हुए थे और मैंने बड़ा दिल से वो काम किया और जब मेरे कार्यकाल में एक साल मैंने काम किया मेरे डिस्ट्रिक्ट में आई वॉज नंबर वन टू एट द वोटर्स सबसे ज़्यादा वोटर्स और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने मुझे अवार्ड दिया था उस वक्त सबसे ज़्यादा काम करने के लिए फिर मैं जब हेडमास्टर बनके डिस्ट्रिक्ट जालोर में आया नरसाना में तो वहाँ पर भी छः एक महीने मुझे हुए थे तो वहाँ एस साहब आए तो गांव के लोगों ने भी काम देखा तो मुझे उपखंड स्तर पर राजस्थान सरकार ने सम्मानित किया फिर जब मॉडल स्कूल में आ गए तो मॉडल स्कूल में आने के बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है द ग्लोबल लीडर्स एजुकेशन फाउंडेशन तो उन्होंने एक लीडरशिप हमारा प्रोग्राम चलता है बच्चों को मैं लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए उन्होंने एक ट्रेनिंग दी वो कार्यक्रम करवाया हमने तो बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको अप्लाई किया टीचर्स ने भी बहुत अच्छी तरीके से लीडरशिप को अप्लाई किया तो उस फाउंडेशन ने मुझे नेशनल लेवल पर वहाँ इंटरनेशनल लेवल के भी काफ़ी स्पीकरस थे कुछ स्कूल बाहर से भी आए थे तो उनमें स्किल्ड जो प्रोग्राम है हुँ हुँ. उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने नेशनल लेवल पे अवार्ड दिया था और फिफ्थ सितंबर जो अभी गया जी टीचर्स डे, हाँ टीचर्स डे पे माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भी मुझे आ, उसी प्रोग्राम के लिए एक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अवार्ड दिया था चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आपको काफ़ी अवॉर्ड्स मिले अपने काम के लिए और जीवन में हम जितना समर्पण भाव लेकर काम करते हैं तो उसके लिए अपने आप ही सम्मान मिलते जाते हैं और खुशी होती है बिल्कुल <laughs> खुशी होती है यार मुझे मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा तो मुझे खुशी मिलती है मेरे जो स्टाफ मेम्बर्स हैं उनको मैं एज ए टीचर नहीं समझ के मैं अपने भाई और बहन समझता हूँ और पिछले जो छब्बीस जनवरी अभी जो गई इसलिए एस डी साहब से हमारे एक टीचर हैं उनको अवार्ड दिया गया गणेश राम जी हिंदी टीचर हैं उनको उपखंड स्तर पर सम्मानित किया गया उससे पहले जो 15 अगस्त पे थे उस पर भी हमारे राजपाल यादव इंग्लिश टीचर हैं और सुरेश कुमार जी संस्कृत टीचर हैं उन दोनों को भी उपखंड स्तर पर सम्मानित किया गया तो पूरे स्टाफ के मेम्बर्स ही सम्मानित हो रहे हैं <laughs> <laughs> तो मैं समझता हूँ वो भी हमारे स्कूल का हमारा ही सम्मान है सही बात है बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं तो जिस तरह से गवर्नमेंट की मनसा है और गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में कुछ अलग हो और इंग्लिश मीडियम जो बच्चे पढ़ते हैं उससे भी बिल्कुल उनका मिलता जुलता क्वालिटी इनको एजुकेशन मिले और उसी स्तर पर ये भी बच्चे आगे बढ़े ऐसी मनसा लेकर गवर्नमेंट ने इस स्कूल को जो है स्टार्ट किया है और पूरे राजस्थान में 132 सौ है आने वाले समय में शायद बढ़ भी सकते, हैं। बढ़ भी सकते, बढ़ भी सकते हैं।, हैं बढ़ भी सकते हैं और इनकी डिमांड ज़्यादा हो सकती हैं और अच्छा लगेगा जब हम लोग इन सभी चीज़ों को देखते हुए इनका जो पढ़ाने का तरीका है या पैटर्न जो है शायद हो सकता है फिर आगे चल के राजकीय विद्यालय वाले भी कॉपी करें हाँ बिल्कुल क्योंकि ये मॉडल जी मॉडल है थोड़ा सा एक सैंपल टाइप होता है हटके चीज होती है तो लोग जब उसको यूज करना शुरू करेंगे तो नेचुरली वो चीजें जो है इंप्लीमेंट सब जगह धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा तो मैं तो, आपको सुनने वालों को भी और आपको भी <laughs> आमंत्रित करना चाहूँगा विद्यालय में आइए आप जब विद्यालय में प्रवेश करेंगे तो आपको एक सुखद अनुभूति होगी जी आपको सहायक कर्मचारी से लेकर के प्रिंसिपल तक बच्चे सभी आपको यूनिफॉर्म में मिलेंगे क्या बात है तो ये एक बहुत विशेष बात है सही बात है उनके लिए और स्कूल ने स्पोर्ट्स में भी अच्छी प्रोग्रेस की जैसे मैंने आपको बताया हुँ, है चलिए बहुत ही अच्छी बात है और इसी तरह प्रोग्रेस करते रहें यही शुभकामना हम करते हैं और जाते जाते मैं कहूँगा राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग आपको अभी सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज है तक बात मैसेज की आती है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आप नहीं निडर होकर के काम करें अपने आप में विश्वास रखें क्योंकि हम असफल नहीं हो सकते नहीं। हमें अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है तो अपने ही किसी न किसी कर्म की वजह से हमें वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है देखना पड़ जाए लेकिन अल्टीमेटली अगर हम अपने कल को सुधारना चाहते हैं तो आज उसकी शुरुआत कर दें और अपना पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें क्योंकि हमारी सोच ही हर एक कार्य की शुरुआत होती है सबसे सटल क्योंकि सबसे पहले सोच फिर हमारे वचन फिर कर्म तो बिगनिंग जो होती है वो हमारी थॉट्स से होती है तो हमें पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए अपने आप में विश्वास रखना चाहिए और परम शक्ति मैं विश्वास रखता हूं आप अपने इष्ट में भी जिसमें भी परम शक्ति में विश्वास, विश्वास रखना चाहिए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे रेडियो मधुबन को इस वक्त सुनने वाले सभी श्रोता गानों को भी अच्छा लग रहा होगा काफ़ी अच्छी बातें और नई बातें सुनने को मिला होगा उन्हें और गवर्नमेंट सरकार की जो नई शिक्षा की प्रणाली है उसके बारे में जानकारी हासिल किया आपने और प्रैक्टिकल देवधर में गवर्नमेंट मॉडल स्कूल चल रहा है तीन सालों से दो में इसकी स्थापना हुई और सत्रह है और अगले साल से ग्यारहवीं और बारहवीं का एडमिशन शुरू हो जाएगा तो ये और ख़ुशी की बात है तो साथ में जाते जाते दीपचंद जी ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हम अपने विचारों को अगर कंट्रोल करते हैं विचारों को अगर हम लोग चैनलाइज करते हैं तो हमारी दिशा अपने आप ठीक हो जाती है क्योंकि हम अगर अपने विचारों के ऊपर नहीं ध्यान देते तो वहीं पर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं है। अगर किसी बात से कोई अच्छा काम नहीं करता लड़का पढ़ नहीं रहा है तो हम क्रोधित हो जाते हैं उनको उनके ऊपर गुस्सा करते हैं तो वो सारा इफेक्ट जो है उसके ऊपर भी पड़ता है बाद में हमारे ऊपर भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन तो होता है अगर कुछ लोग अच्छे पढ़ रहे हैं कुछ लोग नहीं पढ़ रहे तो दोनों में कुछ गैप है कुछ समझ की कमी है तो उस समझ को बढ़ाने के लिए हमें पॉजिटिव रीति से प्रयासरत रहना चाहिए ना कि गुस्सा करके उस चीज़ों को वहीं पर कुछ एक्सचेंज करने की बात ना हो बाकी हम उसे सी के समझे तो अच्छा हो सकता है तो यही बात दीपचंद जी बता रहे हैं कि आप अपने विचारों को चैनलाइज कीजिए और परम शक्ति में विश्वास कीजिए तो आपका काम बहुत ही आसानी से और सुचारू रूप से होगा तो मैं यही विश्वास करते हुए आप सभी को यही आशा दिलाता हूँ कि आप भी इन चीज़ों को प्रैक्टिकल में लाइए परम शक्ति पर विश्वास कीजिए अपने विचारों को चैनलाइज़ कीजिए तो आपके लिए सुखद घड़िया बहुत नजदीक दिखाई देंगे और आप सदा सफल रहे खुश रहे मस्त रहे दीपचंद जी को दीजिए इजाजत दीपचंद जी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद धन्यवाद जी दन्यवाद। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे विशेष मुलाकात कार्यक्रम में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहें हमारे साथ जी हाँ नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मुदबानी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कराते रहो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 मेरा मरना इनी पलकों के तले तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है